आध्यात्म रामायण युद्ध कांड दीतीय सर्ग रावण द्वारा विभीषं का तिरस्कार श्रीमहादेव उवाच लंका रावण दृष्ट कर्म हनुमता दुष्क दैवतर्वापी या किंचिवा आहूय मंत्रि इदं वचनम अब्रवी हनुमता कृतम कर्मा भगवत भिर दृष्ट में बता श्री महादेव जी बोले हे पार्वती इधर लंका में श्री हनुमान जी का देवताओं के लिए भी कर कृत्य देख रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर दब्जा से सिर नीचा करके कहा हनुमान ने जो जो कर्म किया वह सब आप लोगों ने देखा ही है प्रवेश लंका दुर्धरसा दृष्ट् सेता दुरासदा हवा च रक्षसा वीरा अक्षोदरी द्वा लाशेषेण लिचागर युष्मा अतिक्रम्य स्वस्थोगा पुनरव दुष्प्रवेश लंका सर्वथा दुष्प्राप्य सीता से मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्ष को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशलपूर्वक समुद्र नांग कर लौट गया किम यम मंत्र विशारदा मंत्र येहते नित आप सब लोग नित्य निपुण हैं अतः अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा हित हो सकता है इसका प्रयत्न पूर्वक विचार कीजिए राक्ष तम अथा ब्रुवन देवशंका तव लोक जि इंद्रस्तु बद्व क्षिप्त पुत्रेण तौतले तो जत्वा कुबेर माडी पुष्पकम भुंजते दया रावण के वतन सुनकर राक्षसों ने उनसे कहा देव आपको राम से क्या शंका है आपने तो युद्ध में समस्त लोकों को जीत लिया है आपके पुत्र इंद्र को बांधकर कर अपनी राजधानी में डाल लिया था और आप स्वयं भी कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक मान लाकर भोगते हैं यमोजिता कालधदंडा ना भूत प्रभो वर्णोक सर्वे पिराक्षसा मयो महासुरो भीत कन्या द्वार स्वयं तब ते वर्तते दूताे महासुरा हे प्रभो आपने यमराज को भी जीत लिया उसके कालदंड से भी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसों को आपने हंकार से ही जीत लिया और महासुरों को की तो बात ही क्या है वह मायासुर भी आपके भय से आपको अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है हनुमत चनह हनुमद हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया है यह तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है उसकी उपेक्षा कर दी नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था दर्शन तेन कि वैम प्रमत्ता कि वंचिता जानी मोजिम सर्वे कथम जीवन गमिष्य आज्ञापय कृष्णम् अवान अमानुषम श्यामहे सर्वे प्रत्येक कुंभकर्ण सदा प्रह रावण राक्षसेश्वर अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ यदि हम सब उसे जानते तो वह जिता हुआ कैसे जा सकता था आप हमें आज्ञा दीजिए हम सब अभी जाकर पृथ्वी को वानर और मनुष्यों से शून्य कर देते हैं अथवा हमने हम में से एक एक को ही इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए तदनंतर राक्षस राज रावण से कुंभकर्ण बोला आरब्धम स्वात्मना साय न दृष्टो सीतरा भाग्याण महात्म यदि पश्यतिम स्वाम जीवन्नायासी रावण रामो न मानसो दें नारायणो व्यय आपने जो कार्य आरंभ किया है वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है सौभाग्यवश इतना ही अच्छा हुआ कि सीता जी को चुराने के समय महात्मा राम ने आपको नहीं देखा हे रावण यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते नहीं लौट सकते थे राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है वे साक्षात अवजय नारायण देव हैं सीता भगवती लक्ष्मी राम पत्नी यशस्विनी राक्षसा नाम विनाशा त्वयाता विषपिंडवा गिर्य महामीनो यथा तथा आनीता जानकी पशा थया कि भविष्य भगवान राम की पत्नी यशस्विनी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी है उस सुंदरी को आप राक्षसों के नाश के लिए ही लाए हैं जिस प्रकार कोई महा महामत्मत्य का पिंड निकल जाए उसी प्रकार आप अपने नाश के लिए जानकी जी को ले आए हैं न जाने आगे क्या होना है यद्यपि आपने अजान में ही यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है तथापि आप शांत होइए, मैं सब काम ठीक किए देता हूँ वचन कुंभकर्णवचुत यद्यपि आपने अनजान में यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है तथापि आप शांत होइए मैं सब काम ठीक किए देता हूँ कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर इंद्रजीत बोला प्रभो आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं अभी लक्ष्मण के सहित राम सुग्रीव और समस्त वानरों को मारकर आपके पास लौटाता हूँ तत्रगत भागवत प्रधानो विभीषणो बुद्धिमता वरिष्ठ श्रीराम पारद्वयता देविपोपिष्ट विलोक्य कुंभ विलो अप्नम अप्नम समय वहां भागवत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी आए उनके अंतकरण की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान राम के चरण युगल में लगी हुई थी वहाँ आकर वे देवशत्रु रावण को प्रणाम कर उसके पास बैठ गए वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समस्त मनोन्मत राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है वह किसी की मानने वाला नहीं है तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में, में सावधान थे इसलिए उन्होंने रावण से कहा न कुंभकर्ण इंद्रजित राज महापार्श तथा चथा खातु न सकना युधराघवस् हे राजुद्ध में रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण इंद्रजीत महापार्श महोदर निकुंभ कुंभ तथा अति आदि कोई भी नहीं कर सकते